मरण करके बोलता है तो ये विचार होता है फिर वह को, को जानने वाला सुशुद्ध काल में संबंध रखने वाला वह वा कौन है कौन उस समय जगा है और जान पाए सारी चीज को और बाद में कह देता है उस समय बोलता भी नहीं वो बड़ा विलक्षण है सुश्रदी काल में बोलेगा तो नींदी खराब हो जाएगी ना सुशुदी काल में बोलता नहीं है जगने के बाद बोलता है मैं सुखपुर सोया था ऐसा कौन है वो जो बोलता है अनुभव उसको जानना है ये चौथे प्रश्न का मुख्य मामला है पंचम प्रश्न अवस्था के द्वारा अवस्था त्रय से विमुक्त किंतु अवस्था त्रय में ही व्याप्त पर्यवसान भूमि वाला वह स्वरूप परमात्मा तुरय स्वरूप को पूछा जाएगा छठाओं को संभालें सबको संग्रह करके कदम करेंगे में देखिए देखिये भगवन एक उद्भावती भगवान एक पाण्डादि एक हाथ पैरादी वाला ये जो शरीर में करणानी सुबंधी कौन से कौन से करण उस समय जो है स्वापम कुरंती स्व व्यापारा परम अर्थात अपने अपने व्यापार से उपरांग प्राप्त किए अस्मिन जागृति जागरण मनिद्रवस्था से व्यापार और कौन कौन है जो इसमें जगे में रहते हैं अर्थात अद्रवस्था को स्व्याह को प्राप्त हुए अपने अपने व्यापार को कर रहे हो वे कौन है वो खतरा कार्यकर्ण लक्षण और प्राण पशती कौन है वो कार्यकरण लक्षण यो हो कार्यकर्ण रूपा इस संघात के अंदर वह कौन से चलिया है जो स्वप्न का तो श्री जो देव इन सकल सुसुप्ति को स्वप्न में सुसुप्ति को देखता है और स्वप्नों को भी देखना दोनों लेना है स्वाप के दोनों अर्थ है नीचे टिप्पण का स्वप्न ये स्वापक्य अर्थ की है टिप्पण का दो तो नंबर स्वप्नों नाम जागरक दर्शनाथ निवृत्त से जागृत शरीरे यद दर्शन स्वप्न कहते हैं जागृत दर्शन तो निवृद्ध हो गया किंतु तो जागृत के समान शरीर के भीतर सीरियल चल रहा है वह स्वप्न है त्यलक्षण तो देवने न देवेना निर्वर्तित वह कार्य कल कार्यकर्ण लक्षण वाला कौन सा ऐसा देव है जिसके द्वारा उसको सिद्ध किया जा रहा है केवल कर्ण लक्षण या कोई कर्ण मात्र से हो रहा है चित? क्या वापरी पूरा कार्यक्रम संघ आद ही क्रियाशील हो रही है या कवल केवल कोई एक करण विशेष सारा चमत्कार कर रहा है एक मिश्रे का अभिप्राय ऊपर है तेज जागृत व्यापारे और प्रश्न बढ़ा करके अमान जागृत भी खत्म स्वप्न भी समाप्त है दो निपट गए निरास लक्षण सुखम जो आप वहां पर सुशक्ति में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं नरायास थकान दूर होता है थकान ही थकान को दूर करने वाला स्थिति आप अनुभव कर रहे हैं और अभी सुखम बाध रही तो सुख अनुभव करते हैं जितने देर तक सो रहे हैं उतने देर तक एक अबाध सुख है जितने देर तक जगह है तब तक कोई आबाद सुख नहीं हो रहा है स्वप्न देख रहे हैं आज आबाद सुख नहीं है लहर कभी सुख कभी दुख कभी सुख सु, कभी, कभी दुख चल रहा है जगह इस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा है निकलेंगे बात पता नहीं क्या होएगा, आप तो सुखूर्वक सुन रहे हैं ना बैठे हुए हैं सुन रहे हैं अब बाहर जाते जाते पत्नी कितना क्या क्या होने वाला है जागृत का कोई भरोसा नहीं रहता सुख उतार चढ़ाव में रहता है भी यही जैसे संस्कार जो चीजें दिखा रहे उसे पता नहीं क्या क्या है बात भाई भी है सब कुछ होता इसे हो है इसे यहां पर विशेषण दिया अबाधम सुखम कस्य बहुत किसका यह सुख है कार इस कर रहा है तस्वीन काले जागृत और व्यापार संत है उस समय में जागृत और सप्ह के सगले व्यापारों से उपलब्ध हुआ होकर कस्मिन सर्वे सब किस्में ये सारी की सारी इंद्रियां कार्यक्रम संगत सम्य एक ही भूत आतिष्ठित सम्य प्रकार से एक ही भूत है ये बताइए मधुनि रसवत दृष्टां जिस प्रकार से मधुमिक शहद में विभिन्न फलों का रस सारे फलों का रस एक भूत तो होकर होता है फूलों का रस हर फूल से मधुमक्खी रस को उठाना इसलिए मधु में हर फूल से होने वाले फलों का रस स्वादन होता है इसलिए कई बार यदि विषम पुष्पों का रस को ला रहा है मधुमक्खी तो कोई स्वाद का पौधा ही नहीं चलता है है ना और यदि आप केवल नीम की बगीचा है वहा लगा दिया बाग के छत्ता खा लिए वह शिक होती है खाएंगे भी नीम का शर नहीं नीम का सेव का शरद गुलाब का सब सबके अलग अलग शाद मिलेंगे हाँ तो हमने कम देखा तो है लेकिन विदेशों में हर बोतल अलग होता है, लिखा रहता कि बगीचा के पुष्पों की और उसका शहद अलग अलग मिलता है आपको पता चल करते ही वही किस चीज की है जिस प्रकार अनंत पुष्पों के रस का निचोड़ एक मधुमुखी का मधु के बूंद में है उसी प्रकार बताइए सारी इंद्रिया जो जागरता सत्र के व्यापार कर रही थी ये सब का एकीभूत होकर रहते हैं तो दूसरा दृष्टांत समुद्रम प्रविष्ट नदिया रिवज समुद्र प्रविष्ट सारी नदियां क्या हो एक रसता को प्राप्त हो जाती यहां तो है यह मधु क्यों दृष्टांत बदला कारण ही एक रसता नहीं एक भूत हुआ एक रसता अलग अलग प्रकार का पुष्प तो कोई का पता नहीं चलता है कि ये गुलाब का किस चीज की है है ना लेकिन समुद्र में सारे जल खारा तो होंगे ये गंगा जाएगी समुद्र में गंगा जी मीठी रहेगी नहीं वोहा जाते वो भी खारी ही हो जाती है नहीं उसी अरे इंद्रिया जब कहा गए जहां गए वहां शुक्र पर ही हो गए पर आश्चर्य की बात तो है ना ये जिसमें लय हो रहे हैं सरस्वती काल में वह सुखरूपता को ही प्राप्त कर जा रहे अत आवाज सुख अनुभूति हुई वहां इस सुक्रूपता को प्राप्त नहीं होते आवाज सुख नहीं हो सकता है इसने दृष्टांत को बदल कर, कर, कर दिया समुद्रम प्रविष्ट नद्यावेक अनर्राह प्रतिष्ठिता भूमि अलग अलग करके आप उसको पकड़ नहीं सकते ये चक्षु का वृत्ति है ये अमुख का वृत्ति है ये समुद्र का जल लाओ और कहो इसमें से ये गंगा है ये यमुना जी का जल है देख सकता है कोई अलग अलग करके आप समुद्र के जल के अलग अलग नदियों के जल को आप कैसे पहचान नहीं सकते पृथक करण नहीं कर सकते उसी प्रकार से उसके काल में सारी इंद्री किस तरह से हुई हैं, आप उनको पृथक पृथक करके उस वृत्तियों को ग्रहण नहीं कर सकते विवेक अन्य संगत आसम प्रतिष्ठित सम्यक प्रकार उसमें है एक ही भूत हो चुके ऐसा वहा कस्मिन संगता मनो कस्ंगता सृषिता कर्णव स्व्यापारा परता पृथगव स्वात्मने वेदुक्त पृथ प्राप्तिश्रितिपुर कर्ना कस्ंशिदी गनाशा पृष्ठी गैता है लोक व्यवहार में हम जो देख रहे हैं उसकी विपरीत या के, के अंदर शंका हो कि दुनिया में आप क्या देखते हैं भाई तो आदमी जो काम करने वाला होता है खेती में गया काम करने बैर गाड़ी ले गया उसमें हलवे लाद लिया नहीं कड़ा पानी लिया सूती तो का बर्तन ली रोटी ली फर गया तो जब जाता है वहाँ सब खेती करने के बाद आता है लौट करके तो क्या उन सब चीजों को वही जगह रखता है वो? नहीं बैलगाड़ी अलग जगह उससे बैल को अलग करेगा बैल को अलग जगह हल्को हल्के जगह पर घड़ा पानी हो अलग जगह पर रोटी का बर्तन खा के खाली हो चुका है वो सफाई करने के लिए वहा डालेगा तो दुल के रसोघर में चला जाएगा तो सब अलग अलग जगह है और यहां आप कह रहे हैं सारे इंद्रिय जी भवे भी अरे ये कैसा होगा ठीक लोग प्रवाग विपरीत है वहां जो साधन थे उसके अपने कार्य का उन साधनों को अलग अलग स्थानों पर रखता है एक स्थान पर लिखी भूतों पर नहीं होता एक में लय भी नहीं होता और यहाँ पर सब एक में लय होने का जो प्रश्न डाल रहे हैं ये अनुचित पक्ष का ही कहना है वही ग्रह न्यस्त दात्राधिकरण दात्रादी दराती वगैरह जो साधन है उसमें ज्यादा अलग जगह डाल दिया गया उसी प्रकार से स्व व्यापार आदि क्यों वो सब कहते हैं स्व से प्रतानी पृथक पृथक स्वात्म वो सब पृथक पृथक अपने अपने में स्थित रहते हैं ऐसा ही कहना इसलिए यहां पर भी इस शरीर में भी वैसा ही कहना उचित है वो तो पर अपने व्यापार करके थक गए और सब अपने अलग अलग जगह पर ही रह रहे जैसे जागृत मे जगह पर हैं इंद्रिया तो अपने अलग अलग जगह पर वो भी रहते हैं उन्हीं गोलकों में रहेंगे मतलब उनके उन्हीं गोलकों में ही वो बने रहेंगे अपने अपने चारों विश्राम कर थक करके अलग अलग जगह पर साथ में यह बाबा यही मानना उचित है और एक पद युक्त और ऐसा मानना ही उचित भी बनता है कुथक प्राप्ति बेचारा शंकाया शंकाया कुथक प्राप्ति उसके साथ होगा शंकाया है ना मान आगे में प्रश्न हो ईदी शंकाया कुथक प्राप्ति अरे प्रष्ठा के लिए ऐसी शंका कैसे हो सकती है कैसी शंजा पुरुष के अंदर सकल करण किसी एक वस्तु में एक ही एकी ही भावगमन की जो आशंका पूछने वाले के अंदर कैसा हो सकता है मैंने नहीं हो सकता है तुम सिद्धांत ही कहते तू किय शंका यहाँ तो शंका जो हुई है वो उचित ही है अनुचित नहीं है कैसे था सहतानी करणानी स्वाम्य अर्थानी परतंत्रणी जागृत हुई दृष्टान्त किस अंश में है उसको समझो दृष्टांत तो दृष्टान्त क्या किस अंश में अन्वय किया जा रहा है समन्वय करके कथन के साथ दृश्यता लिया गया वो समझ लीजिए वो अलग अलग रख देता है वो अपने अपने में रह जाते हैं और ये अलग हो जाता है कार्य करने वाला व्यक्ति उसमें यह मतलब नहीं है या मतलब इससे है कि सारे करण किस लिए थे अपने लिए नहीं थे वह उसके कर्ता के लिए थे या उसके भोक्ता के लिए थे कह रहे हैं सहतानी करणानी स्वामी एक तो जो सहत कर्ण है क्या है हमेशा स्वामी के लिए हुआ करते हैं और दूसरा स्वतंत्र भी नहीं होते कारण कभी स्वतंत्र ही परतंत्र परतंत्राणी चाहृत विषय तस्मत जागृत के विषय में जैसे आपने देखा है ठीक उसी प्रकार से स्वापे संहता पारतंत्रेण जो संहत वस्तु है वे परतंत्र करके ही कस्मश्चित संगतिर न्याया किसी ने किसी एक बहुन का संगति होना उचित ही है तस्मात आशंका अनुरूप अटेवा प्रश्न अयम इस आशंका के अनुरूप ही यह प्रश्न है कहने का मतलब यह हुआ कि भाई स्वाम्यता अर्थात स्वा, स्वामी का अभिमान है उसमें वहां पर भी दृष्टांत में आप जो देख रहे हैं उन करोड़ों को अलग अलग जगह रखवे रहा है, ये मान रख चल रहा है सब कहा है मेरे घर में तो मेरा घर क्या है? दृष्टि से आप देखते जाए तो अलग अलग कमरों में रख दिया इन अलग अलग कमरे के वो ये मान रहे अलग अलग जगह में रखा मालिक क्या मान रहा है मैं अपने घर में रखा हूं सन मेरे अधीन है मेरे पास स्वास्थ्य से उनको अभिन्न तेना स्वीकार करके वो भी आराम कर जाता है सोता है तो ये समझ रहा है कि मेरे पास सारे हैं इसमें चोरी आदि होने लगे तो उठ के चक जाता है और रोकता है वो इसका मतलब उस समय में भी उसके साथ एक ही भावी है वो सब हमारा ऐसा मान जो एक साथ लेके चल रहा है उसी प्रकार इंद्रियों तो सब को सब सबको समेटा हुआ है का मतलब उन सब को अपने अंदर में लीन कर लिया का तात्पर्य है उनके स्वामित्व स्व अभिमान करना ना अभिमान करना इसलिए वे सब के सब स्वाम्य अर्थ का मतलब संगात अभिमान्य अर्थ आने अभिमानी अर्थ के प्रयोजन के अत परतंत्र स्वतंत्र ही नहीं वो अपने अपने आप में रहे अपने आप में रहने की उनको स्वतंत्रता ही नहीं है जो स्वतंत्र होगा तब तो न अपने मर्जी से कहीं जाएगा जो स्वतंत्रता नहीं जो है परतंत्रता है चलो अपने मर्जी से कैसे अलग रहेंगे जहां मालिक रखना चाहेगा वहीं ना वो रहेगा क्योंकि परतंत्र उसी तरह यहां पर भी हम सोते हम जहां रखना चाहे इंद्रियों को चाहे अपने में रखो या कहीं रखो वो तो हमारी मर्जी होगी न कि उन किों की अपनी मर्जी होगी क्योंकि ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ रहा है बोल रहा है अत्र तो कार्यकर्ण संघात हो ये सुनिश्चित प्रवीण प्रलय काल हो यह जो कार्यकर्ण संघात है वह जिसमें प्रलीन होकर रहता हो कब सुसुप्रणय काल में तेषोनुष्या ऐसा प्रश्न इसलिए उछित ही है उस विशेष स्वरूप को उसके वैशिष्टता को जानने की चेष्टा है यहाँ पर इसलिए कहते कि देखो सको नुष्या वह कौन है वो उसकी विशिष्ट क्या स्वरूप है जिसमें सब हो रहे हूं कस्म सर्वे सम्रतिष्ठिता किसी सब सब संप्रतिष्ठित है या बताइए अतः उचित प्रश्न था कस्वै आचार्य उसके लिए आचार्य जवाब देते है कस्वै स होवाच यार मरीचो अर्क गर्वा एक तेजो मंडल एकी भवती प्रचर एवं हव भरे दनी ते तहिषो न शुणी न पश्य न जिग्रति न रसयते न स्शते ना भीदे नागत्ते नानंदयते न विसृजते ने आयते तस्म सहवाच किसके लिए है गार्ग नाम का सौर्यानी गार्गी के लिए हां हा मने प्रसिद्ध साद नाम और जो आचार्य जी ने कहा गार्ग जिस प्रकार या था मरीच यो रश्मिया किरण अर्कश्य अस्तंग जब सूर्य अस्त की ओर जाने लगता है तो सारी रश्मिया कहाँ गई तो सर्वा एक शून्य तो तेजो मंडल है तो उसी सूर्य रूपी तेजो मंडल में ही वो तो सारी रश्मिया एकीभूत हो जाती है पुनः उदयता जब जहा सूर्य उदय होने लगता है फिर फिर बार बार क्या होते हैं प्रचरती विस्तार को प्राप्त हो जाती है एवं हवरी तत्सर्वम इसी प्रकार से सारी इंद्रियां जो है परे देवे मन सी वह अंत मन के अंदर ही मन जो परम देव है उससे अभिन्न हो जाते ही उन सारी इंद्रिया उसके अंदर लिंब हो जाती तेना करी ऐसे पुरुष अनाशरण होती इसी कारण से ही तो यह पुरुष उस समय न सुनता है न देखता है न सूंघता है करवाता है न स्पर्शावोध होता है नोधते न बोलता है न आदतते न पकड़ता है न आनंद न इंद्रिय भोग ही होता है न विसते न शौचालय करता है न ई न तो भ्रमणाधिकारी ही होता है ऐसी स्थिति में लोग क्या कहा करते दूसरे लोग उसको जो करके अरे सो रहा है ऐसा कहते ये सो रहा है या सोता है ऐसा बोले तो सोवाच आचार्य सुनो हे गार्य पृष्ठ जो तुम्हारे पूछा गया है वो सुनो यथा मरीचया रश्मया अर्क आदित्य अस्तम आदर्श जिस प्रकार ये जो रश्मियां है किसके अर्क से सूर्य का आदित्य से तम अदर्शन गूर्य जब अदर्शन की ओर जाता हो उस समय सर्वा अशेष का एक विकरण नहीं रह जाता है एक तस्वीन तेज मंडल तेज राशि रूपे तेज राशि स्वरूप सावित्री एक बुंदी विधेयक अहतम उनके अलग अलग करके आप पकड़ नहीं सकते अविशेष भाव जो पहले विशेष रूपे प्रकट हो रहे थे अब सामान्य भाव को प्राप्त कर गए मरीच अर्क पुनः पुनर्दय था और उसी अर्क का पुनः पुनः उदय होते ही वे मरीचिया भी उद्घत प्रचरंती विचीर्यंत बिखर जाते है यथाया दृष्टान्त जिस प्रकार यह दृष्टान्त आप देख रहे हैं एवं हम सर्वेन्द्रिया जातम परे प्रकृष्ठ देवे ज्योदी मनसी चक्षुरादि देवा मन तंत्र परो देवो देव मनुसीव विषेन्द्रिया परे प्रकृष्ठ देव ने प्रकाशमान मनसी चक्षुरा देवा नाम मन जो अन्य देव हैं उनके ये मन कैसा है प्रधान है तंत्रत्वने इसलिए इसको परो देवो को वो भी सब देव है ज्योतना देव विष्णों को प्रकाशन कर ही रहे हैं ईष्व को देव कहा जाता है इंद्रियों को और मन उन इंद्रियों के और प्रकाशित विषयों का भी ग्रहण करके संगठन विकल्प करने वाला उनसे प्रधान उनके कारण से जो वो पर देव है वो परो देवना तस्वीन स्वप्रदारे की सुशंतिकाल में उसमें सब लीन हो जाते हैं मंडल मरीचिवत अविशेषतांग जैसे सूर्य मंडल में सारी रश्मिया अविशेषता को प्राप्त कर गए वैसे ये भी अपनी अपनी वृत्ति जो है, विशेष है उस विशेष वृत्ति स्वयं त्याग करके सामान्य वृत्ति रूपे मन में हो रहते हैं, मन के साथ ही हो जाते है मानस एवं प्रसरती कहते हैं जैसे जागरने की इच्छा होती है उसी, उस उसी समय क्या होता है जिस प्रकार मंडल से रश्मिया बाहर की ओर बिखर गई ठीक उसी प्रकार से मनस आय एवं मन से ही ये सब क्या करेंगे स्व्यापार आय प्रचर प्रतिष्ठित है अपने अपने व्यापार करने के लिए वृत्ति विशेष का स्वरूप को धारण कर लेते हैं यह समाज स्वप्रकाल है श्रोतरादि शब्द आदि उपलब्धि करना रही की भूतानी कर्ण व्यापार जिसलिए स्वप्रकाल में श्रोतरादि शब्द आदि के जो उपलब्धि करना है वह मन में भूत हुए के समान इसलिए ना युवा राशिका ने जोड़ दिया क्यों छोड़ रहे हैं तो वास्तव में सब हाथ थोड़े हो जाएंगे वास्तविक लय नहीं है ना स्वरूप लय नहीं है कार्य लय मात्र स्वरूप बाध नहीं हो रहा इंद्रियों की कार्य मात्र बाधित हो गया वृत्ति नहीं चल पड़ी इसलिए मालूम हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुप गए हैं सामरूप कर चुके हैं इसमें आप स्पष्ट करिए मनुष्य एक ही भूतानी प्रधान। अपना अपना जो व्यापार था उस व्यापार से रहित उत हो गए तेनाली तेना तो तरही उस काल में कस्मिन स्वाप काल है। उस काल में क्या हो रहा है ऐसा देवदत्ता जो अक्षर पुरुष देवदत्ता संज्ञा वाला जीवात्मा नृणती न पश्य न जीगरती न रसयते न स्शते नोदते नजते नहींच्छते लौकि न सुनता है न देखता है नुभता है न रसास्वादन करता है न छूता है स्पर्शाबोध भी नहीं होता अः बोलता भी नहीं ग्रहण भी नहीं करता पकड़ता नहीं और विषय भोग स्त्री भोग आनंद को भी प्राप्त नहीं करता नौचालय भी नहीं करता नहीं आए तो घूमना फिर का विकारी बंदो, और होता क्या लोग क्या कहते हैं लौकी का सब आज अच्छे ऐसा लोग कहती है अच्छा सुखाद श्रोत्रादिश करणेशन पुरे नव द्वारे देहे वहा प्रश्न उठाएगा फिर जगता कौन है सब सो गए जगह कौन कौन कौन सोता है कौन कौन जगता ये प्रश्न था कौन कौन सोता है बता दिए कर्म इंद्रिय पंच ज्ञान इंद्र सो गए और मन उस समय में, में सब मन में ही जाकर ग्रीन हो गए और मन भी जहाँ पर छोड़ा गई वो छोड़ा है कौन कौन जगह रहते हैं जो तो पूछा है ना उसके जवाब प्राणाग्न ए वही बुरे हा पारो। व्यारो पचरो ज्ञ रूप धारण करा रहे हैं क्योंकि जीवन जो चल रहा है वह है एक महान यज्ञ है वह निरंतर चलते रहता है आप सो जाएंगे तो यज्ञ बंद नहीं होता यहाँ पर भी अग्नि है शौद या हो रहा है वैदिक क्या भर नहीं पड़े और वैदिक कर्म के अधिकारी भी नहीं है विवाह ही नहीं पत्नी नहीं पहले कर्म करने का अधिकार विवाह तो करोगे पत्नी होगी पुत्रों में बोलोगे पुत्र प्राप्त करोगे बाहर सब काले होंगे तो अग्नि आदान होगा तब जाकर के अग्निहोत्र भाव करने लगोगे तो अग्निहोत्री बनकर वही कर्म के अधिकारी बनोगे जात पुत्रो कृष्ण केशव अग्नि आधुनिक नियम है हम शादी ही सवै विभाग में हैं तो क्या करें वो तो वैसे अधिकारी हो गए तो किसके बाद आजकल कर रहे इसलिए कहीं वैसे भी अधिकार तो खत्म ही लेकिन इस शरीर में वैदिक कर्म वैदिक यज्ञ निरंतर चल रहा है परमात्मा की ओर से जो वैदिक आग होता है जीवन रूपी यज्ञ प्रसंपादन हो रहा है उसकी सादृशता देने के लिए ने कहा प्राणाग्न पूरे यह नवद्वार वाला पूरा इस शरीर में प्राणाग्निया जो अपान व्यान समान उदाहरण ये कुछ प्राण रूपी अग्निया जगह नहीं सोते जिस दिन स्वयं काम खत्म हो गया भंडारा तो मिलेगा मरनेगा कहते हैं संभाजन हो रहा है जागृत काल में तो हम कर रहे थे वृत्ारोह से बाहर करा विषय में आती थी ये होता रहा लेकिन जो है अब यहाँ क्या है क्पत्यवाय अपारोह ही अपान वायु को ही गार्ज्य समझना वचनों अनबहारी वनों अनबहारी दक्षिणाग्नि हृदय का दक्षिण देश में छिद्र है उस छिद्र के माध्यम से जो है यह विशेष कार्य करने में समर्थ होता है पंच शिशिरा पांच छिद्र माने गए हैं आएगा अन्य तपासना प्रकरण में वृदानक में शायद आएगा तो पांच देव उपाय वहां पर रहते हैं सब कुछ वर्णन करेगा उसका देवता कौन है क्या है कैसा है किस वायु से उस उसको संबंध है पर इसलिए कह दिया दक्षिण देश से सम्बन्ध से उस व्यान को अनिवार्य वचन कह दिया और जो प्राण वायु है वो क्या है आवनीय क्यों कार्य प्रत्यात्मणीय प्रणय राज आवनीय प्राण कि से इसका अपान और अभियान का एक संबंध है, है, है दो आपस में जो खर्षण है उसी कारण से शरीर टिका हुआ रहता है कहीं भी बिगड़ जाए तो सारा काम बिगड़ जाता है इसलिए एक तरह से दक्षिण में जो आपके गार्थपत्य है वही से प्रणन किया हुआ है अत क्या कहते हैं हम उसको प्राण को आहन युवास विश्वास आवेद आहुति समम सवान मनोह वजम इष्टम में दान उदान स एनम यजम अहरहर ब्रमग्रम युदी ये दुश्छास ये जो श्वास विश्वास ले रहे हैं ये, ये आहूति है सम नहीं थी समान समय एक प्रकार से नयन करता है जैसे एक सम्पादन कौन करता है ऋत्विक समान वायु ही ऋत्विक है मनोहवा मन ही इसका यजमान है और उदान क्या होगा इष्टफल उदान हो इष्टफल ही उदान है क्यूँकी उर्दू को ले जाने वाला ना फल प्रदान करने की ओर ले जाता है अत इष्टफल को प्रदान करने का नाम उदान वायु हो गया और ले जाएगा ता एनम क्योंकि वह उदाहरण वायु हुई एनम इस यजमान को उसका फल क्या है सुश्रुति में सोते हैं तो क्या करना चाहते हैं हम ब्रह्म के साथ भूत हो जाते हैं। सदा सोम्या तथा संबन्नो भविछा में आया अरे भाई उस समय ये आपने सब स्वरूप के साथ एकी भूत हो गया किसने कुछ नहीं जानता इसी बिका आशा ए नजमानम हर हर ब्रह्म गमेगी प्रतिदिन ए जब सोएगा तो ब्रह्म की ओर उसको ले जाता है अच्छा ठीक है भाष्य शुभ से श्रोत्रा ऋषो दस ज्ञान पंच और पंच ज्ञान इंद्रिय दश इंद्रिया जो सो गए कर्णेश दसमिन पुरे मन नव द्वारे देहे नव द्वारा तो इस शरीर में रुविपुर में प्राणाग्रया प्राणादि पंच वायु अग्नि जागर प्राण प्राणादि जो पंच वायु है ये अग्नि के समान अग्नि है जो इसके अंदर गर्मी को बनाए हुए रखते हैं अग्नि सामान्य माह इनको क्यों अगलेगा सादृश्यता है इसे महावैर यज्ञ में बाह्य यज्ञ अगर रूपकर्म होता है बस इस अध्यात्म में भी ये अधियज्ञ रूपकर्म को दिखाता है कैसे है वह ये अध्यात्म में तब बताया कि क्या है अग्निशाम में आह कार्यपुत पान ये जापान है ये कार्य कथम त्या किस बात गार्यपत्यादि अग्निहोत्र काले इतना अग्निर आह्वनि प्रणियत है क्यूँकी जो है लौकिक हमने ये देखा कि तो की गार्यपत्र अग्नि से ही अग्निहोत्र करने के लिए वह अग्नि रूपी अग्नि जो दूसरा अग्नि है उसके लिए प्रणयन किया जाता है ले जाया जाता है गारती दा, अग्नि से जो हमेशा रहा हुआ है वहाँ से अग्नि को ला करके आह्वनि में थोड़ा डाला जाएगा पुलिस को तो प्रच्वलित करके और अग्निहोत्र को किया जाता है उसी पर भी होता है प्रणयनाथ का मतलब प्रणय अस्म प्रणयन गारत्यग्नि तस्त प्रणयना प्रणयन का प्रणयन नाम किसकी है अग्नि का दूसरा नाम प्रणयन तस्मात प्रणयनात् अग्नि से तथा सुप्त से पान प्रत्य इव सुप्त अपान वृत्ति है उस अपान वृत्ति से प्रणन करने के समान ही है ये प्राणो इसी कारण से इस को लेकर देख करके कहा जा रहा है मुख नाश का व्यम संचर और उस अपान वायु से ही खींच करके ऊपर की ओर ला करके मानव मुखर नाश का संचरण कराया जा रहा है ऐसे लगता है इसलिए आहुनी स्तर प्राण आहन तो को माना जाएगा हृदय दक्षिण सुशीर द्वारा देखो हृदय का दक्षिण के माध्यम से छिद्र के माध्यम से निर्गमन होता है बाहर आता है अतः दक्षिण दिख संबंधा दक्षिण दिशा में होने से उसका नाम अनवाहार्य दक्षिण अग्नि ही उस दक्षिणाग्नि को अनवाहार्य नाम से कहा जाता है वो ब्यावायु है तो तीन अग्नि हो गया आहुति बताओ ऋतिक बताओ ये बताओ, इनके बिना कैसे काम चलेगा? कहते अच्छा होता अग्निहोत्रो यदि अग्निहोत्रो अहुति इव अत्र में भी ये जो होता है अग्निहोत्र का हवन करने वाला वो क्या करेगा कहते है नेशमा उच्छ्वास निश्वास हो जिसलिए वह उच्चा उच्छ्वास और निश्वास कर रहा है उसी को क्या मानेगा अग्निहोत्र आवती अग्निहोत्र की आवती सामान्य देव कह अग्निहोत्र की उसे क्यों लिया ज्योतिष तो हमारी क्यों नाम लेरो अग्निहोत्र में दो सुबह दो सामा होती हो है मैंने हमेशा ही दो ही बढ़ता ही घटता नहीं दो ही हमेशा और आगे आगे, दो विश्वास चलते हैं लेना और कोई तीसरी तो है गति नहीं है ना रोखना है कुंभक कुंभकोध है वहाँ गति नहीं है गतिमक दो तीसरी नहीं इसलिए कहते हैं कि सामान्य आदेव तो ये तो आहुति ये दोनों आहुति मानी जाएगी नहीं अग्निहोत्र दो माधी सवन तो सब ज्योतिष में आते सवन अग्निहोत्र में सवन होते ही नहीं प्रातर माधी समय सवन होता ही नहीं होता है प्रातर च्योति सायन च्योति दो ही है सवन साम्य शरीर स्थिति भाव आया नयती योग साम्य भाव से शरीर की स्थिति के लिए ही समान रूप से जो नयन करता है उस वायु को हम अग्निस्तानी अपनी अग्निस्तानी होने पर भी उसको क्या कहेंगे होता कहेंगे आहुत नेत्र क्योंकि आहुतियों का नयन करने वाला है विश्वास हम है और हैं सब जगह पूरी समय फैलाता है जैसे वहां पर आहुतियों को समय प्रकार से नयन कौन करेगा होता ही तो डालेगा जिस बर्तन में है उस पात्र से निकालना और इधर डालना संयुक्त प्रकार से सही पर डालना मध्य है नाया ना। बाया डाल उत्तर और दक्षिण में उसके बाद बीच में ही डालना वोनी स्थान है वहीं डालना है उधर इधर डालो वे तो नहीं होगा वो समय है ना पिछले समानत् होता तो क्योंकि ऋक् है इसलिए समान वायु को अग्नि रूप बने जरूरी उसको रुक्तिग्ध रूप से दर्शन करना है कोस समान हो समानवा हो कणे हो समानवायु। आदर्श वायु अकश्य विशा स्वापो अग्निहोत्र हवन एवं इसलिए विद्वान के लिए तो उसका जो स्वाप है ना वो भी एक बात एक तरह अग्निहोत्र का हवन ही हो रहा है स्वाद विद्वान नाकर्मी इत्य मंतवी थे प्राय है इसलिए जो विद्वान है जो उपासक है वो अकर्मी है ऐसा कभी आपको मरन नहीं करनी चाहिए आप अग्निहोत्र आवरमे इसलिए विद्वान का सोना भी वास्तव में अग्निहोत्र होंगे यहाँ पर ये ना सोचे आप की उपासना कोई विधि हो गया उपासना कोई विधि नहीं ये तो पहले बोल चुकी परीनों प्रश्न यहाँ कोई उपासना का प्रश्न पूर्व में था अपर विद्यार्थी थी वहाँ उपासना वर्णन हुआ यहाँ उपासना नहीं है किन्तु तो ये जो है इसलिए टिप्पण का जागरी इतनी अपिर आपको अपील जब जागरण जब सोते तो उसका अग्निहोत्र तो चल रहा है तो जब तौ तो कहना ही क्या है निश्चित अग्निहोत्र संपादन होते रहता पाए इस पर जो है बहुत सुंदर टिप्पणकार कार जो करे देखिए टिप्पण कार कहते हैं कहता के ऊपर अवस्था त्रय वर्ति नाम उच्छ्वास निश्वास प्राणाण अग्निहोत्र संपादन से नो उपास प्रयोजन है ना अवस्था त्रय में ही हो रहा है श्वास प्रश्न तो चलते ही रहता है चाहे छह विद्वान, विद्वान। सबका बराबर चल ही रहा है इसलिए और यहाँ पर जो है अग्नित्र का जो संपादन किया तुलना किया आवनी अग्नि दक्षिणाग्नि सब वर्णन कर दिया ये जो सम्पादित जो सादृश्यता का कथन है वह न उपासना प्रयोजन इसका प्रयोजन उपासना नहीं है क्यों नहीं है निर्विशेष आत्म्रकण का क्यों ये जो निर्विशेष ब्रह्म का प्रकरण है और और है नहीं कई प्रासंगिक विधि भी बीच में नहीं लाया हुआ है किंतु इंद्रियाणि परम अंत जागर्ति जागृति इसलिए कहना क्या चाह रहे हैं फिर आप इंद्रिया जो राम कर जाते हैं तब प्राण ही जगे रहते हैं मैं अपने अपने कार्य को करने से चूकते नहीं पदार्थ शोधन रूप से ज्ञान पदार्थ का शुद्धि रूपा जो पदार्थ का शोधन के बिना परभ्रमित हो नहीं सकती इसलिए शोधन का अंग भूत है न यहाँ पर जो का दृष्टि कथन किया गया ज्ञान की स्तुति मात्र कितने प्राय तस्मत विद्वान न करनी चित्त मंत्रवित तो प्राय भाषाकार स्ने कहते हैं इसलिए विद्वान को अकर्मी करके नहीं मानना चाहिए सर्वदा भूतानि भूतावंत स्वपता इति ही वाज स्ने के सर्वदा सर्वाणी भूतानि विचिनवंती स्वपथ क्यूँकी इसीलिए प्रजाणिक में कहा वास्तव में सभी के सभी देश काल युगों में सब के भूत स्वाप में उसी का चयन करते रहते हैं मन अग्निहोत्र तो का चयन सभी कर रहे हैं ज्ञानी हो अज्ञानी हो सब इस मामले में तो बराबर है अत्री जागर सो तारागेश बाह्य करणा विषयाच अग्निहोत्र फलम स्वर्गम ब्रह्म जिग्म मनोहवा यजम जागृति यजम कार्य कर प्राधान्य जागृत काराग्निशु उपसारृत्या यहाँ जब जगा हुआ रहता है व्यक्ति जो कारणाग्निया जगते वक्त में थे कारणाग्निषु जागृत सुसारृत्या जागृत काल में जो प्राणाग्न कार्य करते रहे उनको उपसंहार करके बाह्य करणानी जो बाह्य के करण है बाह्य साधने उन बाह साधनों को बाह्य कर्णों को विषयाष और विषयों को अग्निहोत्र फलम भी हो जैसे अग्निहोत्र का फल को प्राप्त कराता है उसी प्रकार से, वो क्या हो रहा है अभी स्वर्ग प्राप्त करा रहा था वहाँ स्वर्ग अब ब्रह्म जिग्मीशु हो ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छुक है नियंत्रण मतलब क्या सभी अपने स्वरूप की ओर जाना चाहते है मनोहवा यजमान इसलिए मन क्या है यजमान है इसको वो जगह जागरती यजमान कार्य करने यजमान के समान मन कार्यकर्ण संघात में से कोई एकमात्र जगह हुआ रहता है प्रणाम कणरा संव्यवहार ऐसा ही व्यवहार होता हुआ देखने में वो मिलता है स्वर्गम ही वो ब्रह्म कि की स्वर्ग समान या ब्रह्म ही है मरह कल्प दे इसलिए वही ब्रह्म की ओर प्रस्थान कर रहा है जैसे जीव भाई अग्निहोत्र करने के बच्चा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है उसी प्रकार यह मन अपना सर्वदा ब्रह्म की ओर प्रस्थान कर रहा है इष्ट यादव उदार वायु इष्टफल यहाँ का फल है वो यहाँ कौन है उदार वायु ही है उदाहरण निमित्तक प्रत इष्टफल प्राप्त है क्योंकि ईस्ट की प्राप्ति बाह्य कर्मों में भी क्या है उदाहरण निमित तक ही होता है कथम सकार ऐसी यजमान स्वप्न वृत्ति रूपा प्रचार सशक्तिकाल स्वर्गम ब्रह्म क्षरंगम ये की वह जो उदाहरण रूपा जो वायु है इस मनरूमी यजमान को स्वप्न वृत्ति रूपा यदि कहता है यह स्वप्रवृत्त्या मनसो रूपम जो मन का स्वरूप बना हुआ था बीच में स्वप्न आकार को प्राप्त हुआ था ऐसे इस मन को भी क्या कहते पच्चाविया, वहाँ से अपना उस स्वप्न आकार ऐसी हटा करके आ रहा दिन प्रतिदिन प्रतिदिन क्या करता है सुरस्वती काल में स्वर्ग को जैसे ले जाता है उदाना उसी प्रकार यहाँ पर अक्षरम ब्रह्म गी उस अक्षर ब्रह्म की ओर ले जाता है अतः यहानीय तो उदाहरण इसलिए अपन उदाहरण समझनी चाहिए विदुषि पर काला आरभ्य इस प्रकार के विद्वान का श्रोत्रादिपरा से आरंभ करके सो करके जगदा नहीं तक, तक ताव सरे तत्क भव स्वरे न अवशाम वह अनथाय इसलिए उस समय विवाह स्वर्ग फल रूपी जो ब्रह्म सर्वयाग का जो फल है सर्व यागों का जो अंतिम फल मुख्य फल स्वर्ग वहा उसी प्रकार यहाँ मुख्य रूप से ब्रह्म है उसी को जो है प्राप्त कर रहा है इसलिए अविद्वानों के समान या अनथ होगा अविद्वानों के समान अविद्यामी व अनथाय न विद्वानों के लिए वह क्या होता है अनु प्राप्त करने वाला होता है जैसे वैसे ये नहीं है यही विद्वत्ता का स्तुति है इसी को वहां पर कहा कि जो या निशा सर्वभूतानाम है ये नहीं। उसी शब्द को कह अविद्वान में सो रहा है विद्वान भी का शरीर सो रहा है दोनों के शरीर सोते है नहीं सोते तो दोनों के शरीर मात्र समस्या क्या होता है अविद्वान तो उस शरीर के साथ सो जाता है अविद्वान क्या है वो तो शरीर के साथ सो जा रहा है शरीर भी सोया वो भी सो गया और विद्वान कहा सोएगा वो तो ब्रह्म है और भ्रम सो जाएगा क्या कभी भ्रम तो कभी सोता ही नहीं इसलिए अविद्या अविद्वान और शिले का नित्रा क्या है कालक्षवण मात्र है प्रथा आयु को बर्बाद करना है ऐसे सब उसके लिए वर्णन हुआ तो विद्वान के लिए वह निद्रा भी जागृति है क्योंकि उस समय स्वरूप रह जाता है और बन जाती, जाती है मजबूत स्थिति हो जाती विद्वान की जागृत और स्वप्न है वह दृश्य रूप में नजर को देख रहा है उस विक्षेप से भी रहित हो गया प्रारंभ कर्मचन् जो विक्षेप था उससे भी रहित होगा सुषुत काल में वो तो स्वरूप व्यवस्थित होने के कारण के लिए तो एक महान उपलब्धि है इसलिए उसके लिए अन्य बहुत व्यर्थ गवाने रहा है पर वो और ज्यादा प्रसन्न रहेगा इसलिए विद्वान का ये स्तुति है नई विदु से श्रोता इंद्र स्वपन है प्राणा जा रही क्योंकि देर लो विद्वान का ही श्रोता इंद्रिया सोते हैं और प्राणाग्रिया जगते हैं ऐसी बात नहीं है और विद्वान तो सोते ही स्वप्न और मना स्वातंत्र अनुभवत आ रहा प्रतिपद्यते व प्रतिपदागरता स्वप्न दोनों को जागरण स्वप्न जागरता स्वप्न दोनों को मन क्या करता है मन स्वातंत्र अनुभव मन का मन अपने स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए आ रहा प्रतिदिन जो है सुषिप्तम प्रतिपद सुश्त प्राप्त करता है ये विद्वान का नहीं और का भी इसी प्रकार ऐसी होता है कोई फर्क नहीं है विद्वान और विद्वान का अवस्था त्रयानुभि में कोई अंतर नहीं है अनुभूति में उस वस्तुओं का अनुभूति जो हो रहा है वहा जैसे जागरूक घट तो गट को घटी ही समझेगा धर्म ज्ञानी भी विद्वान भी सपन ऐसी चीजों को देखेगा सुशक्ति भी समान ही है अंतर कितना है समान में ही सर्व प्राणियाम पर्याय जागर सप्र शक्ति क्योंकि जो है sa kalooban yung gila